ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के जन्मादेश सूत्र के व्याख्यागत आक्षेप से समाधानम नामक पंचम कृत्य को संपन्न कर रहे हैं भगवान भाष्यकार जो इस सूत्रार्थ पर तार्किकों की आशंका थी उसका समाधान भस्कर भगवान कर चुके हैं मीमांसकों की आशंका का समाधान भस्कर भगवान कर रहे हैं मीमांसकों की शंका है कि जैसे धर्म वेदार्थ होने से अपने ज्ञान के लिए तर्क की अपेक्षा नहीं करता केवल श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नामक तात्पर्य अंगांगी भाव निर्णायक प्रमाणों से सहकृत श्रुति से ही धर्मावबोध हो जाता है तर्क की श्रुति को अपने अर्थ धर्म का ज्ञापन करने में सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ब्रह्म भी वेदार्थ होने से श्रुत्यादि प्रमाणों से सहकृत ज्ञान कांडात्मक श्रुति से ही धर्मावबोध हो जाएगा ज्ञान कांडात्मक श्रुति को अपने अर्थ ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए तर्क की अपेक्षा मानना अनुचित है गलत है यह आक्षेप मीमांसकों का वेदांती पर हुआ इस आक्षेप का समाधान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार न धर्म मीमांसायाम ईव इत्यादि ग्रंथ से इसमें धर्म एक शब्द है दूसरा ब्रह्म मीमांसा क्या धर्म जिज्ञासा एक शब्द है और दूसरा ब्रह्म जिज्ञासा शब्द है तो यहाँ धर्म जिज्ञासा शब्द तो और ब्रह्म जिज्ञासा शब्द जिज्ञास्य अर्थ में है इसलिए धर्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ निकलेगा धर्म धर्म में और ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ निकलेगा जिज्ञास्ये ब्रह्मणी तो जिज्ञासा का विषयभूत धर्म में जैसे श्रुति के सहायक श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि प्रमाण ही होते हैं तर्क नहीं होता ऐसे जिज्ञास्य ब्रह्म का ज्ञापन करने में भी केवल श्रुत्यादि ही प्रमाण होंगे तर्क की अपेक्षा नहीं होगी ऐसा मीमांसक नहीं कह सकते ये मीमांसकों के आक्षेप का निराकरण हुआ न को लगाना है उधर कि धर्म ज्ञापन में श्रुति के सहायक केवल श्रुत्यादि प्रमाण ही होंगे तर्क नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता ये भगवान भाष्यकार ने कहा जिज्ञासा शब्द जिज्ञास्य अर्थ में है इसे कह रहे हैं टीकाकार नेति इस प्रतीक के बाद में टीका में है कि जिज्ञासे धर्मे इव जिज्ञासे ब्रह्मणी व्याख्यायम् ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा में जिज्ञासा शब्द जिज्ञासा के विषय का बोधक है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए ये यह यहां पर कहादि ब्रह्मज्ञापन में श्रुति का सहायक केवल श्रुतिलिंग आदि ही नहीं है तो और कौन कौन है ऐसा मीमांसक वेदांति को पूछते हैं यदि तो इसका उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयस्य यथा संभव इणम तो ये ब्रह्म ज्ञापने ब्रह्मी तो ब्रह्म ज्ञान में श्रुति के सहायक श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ये तो है ही है इनके साथ अनुभव तो अनुभव शब्द से लेना है टीका में टीकाकार ने कहा विद्वद अनुभव विद्वद अनुभव में विद्वत शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्वान तो विद्वान या प्रकृत वस्तु का विद्वान प्रकृत वस्तु है वेदांतार्थ वेदांतार्थ है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपरा और इसका अनुभव जिसे है ब्रह्मात्म एकत्व का जगत मिथ्यात्व का अनुभव करामलकवत जिसे है उसे कहा जा रहा है विद्वान और उनका जो अनुभव वह अनुभव में अनुभव शब्द का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी का अनुभव जिज्ञासु को ब्रह्मज्ञान में सहायक होता है इसलिए कहा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भाष्यकार भगवान ने कि स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण यानी स्वभाव है वह साधक को प्रयत्न से अपने में लाने होते हैं अपने जीवन में उतारने होते हैं इसलिए वे साधन बन जाते हैं ब्रह्मज्ञान के स्थित प्रज्ञ बनने के ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव प्रयत्न पूर्वक अपने में उतारता है जिज्ञासु साधक तो उसके ब्रह्मज्ञान के साधन बन जाते हैं वो तो अनुभव तो हुआ ब्रह्मज्ञानी का अनुभव और आदि शब्द से ग्राह्य है <coughs> मनन यानी <ने> तर्क <coughs> इसे कहा कि आदि पदार्थ मनन निधि ग्रह टीका में अब तत्र हेतुम ये जो टीका है <coughs> उत्तरण है अनुभव भूत वस्तु अभववावसान ब्रह्म ज्ञानस्य इस वाक्य का अवतरन लिखते हैं टीकाकार कि तत्र हेतुम अनुभवेति तो तत्र त्रे ये जो वाक्य का अर्थ है ब्रह्मज्ञापन में ज्ञान कांड के सहायक केवल श्रुत्यादि ही नहीं विद्वानों का अनुभव मनन और निधिध्यासन भी है ये हुआ प्रतिज्ञात अर्थ पूर्ववाक्य का अर्थ प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि में हेतु बताते हैं भाष्कर भगवान अनुभव अवसानवात भूतवस्तु विषयत्च ब्रह्म ज्ञान से विश्वाक्य से ब्रह्मज्ञान से का अन्वय दोनों पंचम्यंत पद के साथ है ब्रह्मज्ञान से अनुभव अवसानवात एक हेतु है दूसरा हेतु है ब्रह्म भूतवस्तु से भूत वस्तु और च है दोनों हेतु का समुच्चयक। तो ब्रह्मज्ञान जो है धर्मज्ञान के तरह परोक्ष नहीं होता उसका अनुभव में अवसान होता है समापन होता है पर्यवसान होता है केवल परोक्ष ज्ञान से मोक्ष सिद्ध नहीं होता मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति और अध्यास है अपरोक्ष उस अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से नहीं होती और धर्मज्ञान तो परोक्ष रूप से होने मात्र से ही धर्म का अनुष्ठान हो जाता है धर्म तो अदृष्ट है ना उसका प्रत्यक्ष नहीं होता फल <स्थाँगा> बाद में मिलेगा और यहां पर ब्रह्म ब्रह्मज्ञान अनुभव पर्यवसायी है केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने मात्र से उसका समूल अध्यास की निवृत्ति रूप जो फल है वह सिद्ध नहीं होता क्योंकि अप्रोक्ष अध्यास की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होती उसीलिए अप्रोक्ष ज्ञान चाहिए उसे यहां पर अनुभव कहा जा रहा है अध्यास निवर्तक जो साक्षात्कार वो है अनुभव और उसमें अवसान माना जाता है ब्रह्म ज्ञान का इसलिए ब्रह्म ज्ञान में श्रुत्यादि के तरह ब्रह्मज्ञानी का अनुभव मनन और निधिध्यासन भी उपयोगी है इसमें हेतु हुआ। और एक हेतु है ब्रह्मज्ञानस्य भूत वस्तु विषयत्वाच तो ब्रह्मज्ञान भूत वस्तु विषयक है भूत यानी भूत यानि अतीत ऐसा नहीं या भूत यानी चौरासी लाख प्रकार की यौनी में से एक यौनी विशेष वो नहीं हाँ भूत यानी सिद्ध वस्तु दो प्रकार के पदार्थ होते हैं एक अनुष्ठेय वो है धर्म पुरुष प्रयत्न साध्य वस्तु को कहा जाता है अनुष्ठेय और जो पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है उसे कहा जाता है सिद्ध भूत तो ब्रह्म ज्ञान पुरुष प्रयत्न साध्य वस्तु विषयक नहीं है अभी तो ब्रह्म ज्ञान का विषय है ब्रह्म वह पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न नहीं होता इसलिए अनुष्ठेय नहीं है ब्रह्म अपितु तो सिद्ध है तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म विषयक ब्रह्म ज्ञान होने से भी ब्रह्म ज्ञान में श्रुत्यादि के साथ साथ अनुभव मनन और निरिध्यासन भी कारण बनेंगे सहयोगी बनेंगे थोड़ी टीका है टीका को देखिए मुक्त्यर्थम ब्रह्मज्ञानस्य ज्ञान साक्षात्कार अवसानत्व अपेक्षात् मुक्त्यर्थम यानि अध्यास निवृत्त्यर्थम मुक्ति है अध्यास की निवृत्ति और अध्यास की अत्यंत की निवृत्ति अध्यास का प्रहाण के लिए शब्द जो ब्रह्म ज्ञान है शब्द ब्रह्म ज्ञान है विचारित उपनिषद वाक्य से उत्पन्न हुआ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान यदि संशय विपर्य बुद्धि में है तो दृढ़ अपरोक्ष नहीं होता शब्द से अध्यास निवर्तक अप्रोक्ष बोध श्रवण मात्र से उस उत्तम अधिकारी को होता है जिस उत्तम अधिकारी के चित्त में प्रमेय विषय संशय नहीं होता श्रद्धातिरिक होने से श्रद्धा विशेष होने से और विपर्य न होने से प्रमेय विषयक संशय विपर्य से रहित श्रद्धातिशय वान साधक की बुद्धि में श्रवण मात्र से अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा साक्षात्कार होगा लेकिन जिन साधकों के चित्त में यह संशय विपर्य रहते हैं श्रद्धा की न्यूनता के कारण बुद्धिमानदेय के कारण कुतर्क के कारण तो उसके लिए मनन निरिध्यासन की आवश्यकता है उन आ, इसके लिए कहा कि मुक्त्यर्थम यानी अध्यास की निवृत्ति के लिए ब्रह्म साक्षात्कार में पर्यवेक्षित होने वाला ब्रह्मज्ञान जरूरी है अधिष्ठान का अप्रोक्ष बोध होना जरूरी है वही अध्यास का निवर्तक होता है। और वह संभव है मनन निधिध्या से जब कुतर्क बुद्धिमानद्य संशय विपर्य निवृत्त होंगे तो साक्षात्कार होगा इसके लिए उसकी जरूरत है आगे कहते हैं भूत सिद्ध साक्षात्कार फलकत्व संभवात तदर्थम सिन अपेक्षा युक्ता साक्षात्कार अपेक्षा युक्ता में प्रतिबंधक साक्षात्बंधक की निवृत्ति में साधन भूत मनन निदिध्यासन की आवश्यकता है प्रत्यक भूत जो सिद्ध ब्रह्म है यानी अंतरात्मा प्रत्येक भूत का अर्थ है अंतरात्मा जो सिद्ध ब्रह्म है तद विषयक साक्षात्कार फलकत्व ब्रह्म ज्ञान में कब संभव है जब संशय विपर्य प्रमे विषयक निवृत्त हो जाए और वो संशय विपर्य निवृत्ति के लिए जरूरी है मनन निरीध्यासन इसलिए कहा कि तदर्थम मननादि अपेक्षा और धर्मे तू इस टीका को पढ़ने से पहले भाष्य को पढ़िए कि कर्तव्य विषय नावापेक्षा अस्थ्यादीना प्राण्यम सैत आत्मलाभवाच कर्तव्य ते तो कर्तव्य विषये जो कर्तव्य विषय हैं, यानी अनुष्ठेय पदार्थ है पुरुष प्रयत्न साध्य है कार्य रूप है वो धर्म है तो कर्तव्य ही विषय यानी पुरुष प्रयत्न साध्य धर्म में अनुभवा अपेक्षा नास्ति, अनुभव की अपेक्षा नहीं है इसलिए श्रुत्यादीनाम एव प्रामान्यम तो धर्म के विषय में श्रुत्यादि ही प्रमाण बनेंगे प्राम्यम सात एक हेतु हुआ कि अनुभवादि की अपेक्षा न होने से अनुभव ये उपलक्षण है मनन निधिध्यासन का भी कहा कर्तव्य ही विषय नानुभवापेक्षा इसमें अनुभव को उपलक्षण समझना मनन निधि का इसलिए अनुभव की अपेक्षा नहीं है का है मनन निधि की भी अपेक्षा नहीं है और इसलिए श्रुत्यादि नाम एवं प्रामाण्यम और ये हेतु बताते हैं धर्म के विषय में श्रुत्यादि के ही प्रामाण्य में पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्य से कर्तव्य ने अनुष्ठे पदार्थ धर्म और ये जो धर्म है यह पुरुषाधीन आत्मलाभ है पुरुषाधीन आत्मलाभ का मतलब पुरुष प्रयत्न साध्य है धर्म का स्वरूप निष्पन्न होता है यजमान तथा ऋत्विक के यज्ञ निष्पत्ति में किए जाने वाले प्रयत्नों से यजमान और इत्विक के प्रयत्न से निष्पन्न होता है यागादि रूप कर्तव्य अनुष्ठे पदार्थ इसलिए उसे कहा जाता है पुरुष अधीन है आत्मलाभ जिसका जिस कर्म का उस कर्म को कहा जाता है पुरुषाधीन आत्मलाभ पुरुष प्रयत्न साध्य पुरुषाधीन आत्मलाभ शब्द का दूसरा पर्यावाचक शब्द होगा पुरुष प्रयत्न साध्य तो पुरुष प्रयत्न साध्य कर्म होने से ये पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्य कर्तव्य से का अर्थ निकलेगा पुरुष प्रयत्न साध्य कर्म होने से भी कर्म में अनुभवादि की अपेक्षा नहीं है इसलिए श्रुत्यादि ही प्रमाण है अब उष्टिका को देखिए इधर वाले पृष्ठ पे हैं पीछे वाले धर्मे तु नित्य परोक्षे साधे साध्ये साक्षात्कार से अनुष्ठानाय अपेक्षितम् लिंगादयस्तु एव निर्णय उपयोगित्वेन न श्रुत्यभूता श्रुतिद्वारपयोगी अपेक्षदुपयोगाद ये पुरुषाधीन आत्मलाभवाच तक के ग्रंथ का अर्थ है से से कर्तव्य ही नानुभवापेक्षा यह जो लिखा है न भाष्य में कर्तव्य ही विषय नानुभवापेक्षा अस्ति से लेकर के पुरुषाधीन आत्मलाभवाच्य कर्तव्यस्य इतने वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार वे कहते हैं कि धर्मे तू नित्य परोक्ष है धर्म कैसा है वो परोक्ष ही होता है धर्म अपरोक्ष नहीं होता इसलिए उसे अदृष्ट कहते हैं उसका ब्रह्म के तरह नहीं हो पाता अपरोक्ष ज्ञान वो तो सुख है वो तो उसका फल है हाँ वो तो अपरोक्ष का अनुभव का विषय है सुख और दुख दोनों भी कर्म का फल हाँ, तो कर्म का जो फल है सुख और दुख वो हा जो धर्म है वह नित्य परोक्ष है और धर्म के दो विशेषण विशेष एक तो नित्य परोक्ष है और दूसरा साध्ये साध्यने पुरुष प्रयत्न साध्य अनुष्ठेय साध्य का अर्थ निकलेगा अनुष्ठेय तो अनुष्ठेय है धर्म और नित्य परोक्ष है तो इन दो विशेषणों से युक्त जो धर्म है उसके विषय में कहते हैं कि साक्षात्कार अनपेक्षित्वात और ये विषय सप्तमी है धर्म यानी धर्म विषयक साक्षात्कार अपेक्षित नहीं है क्योंकि वो नित्य परोक्ष है उसका साक्षात्कार नहीं होगा इसलिए कहते साक्षात्कार से धर्म धर्मे साक्षात्कार से अनपेक्षित और असंभवात साक्षात्कार होगा तो नित्य परोक्षता नहीं रह पाएगी तो इसलिए क्या होगा कहते श्रुतिया निर्णय मात्रम अनुष्ठानाय अपेक्षित इसलिए श्रुति से धर्म का स्वरूप विषय निश्चय ही अनुष्ठान के लिए अपेक्षित है कि ये ऐसा ऐसा होगा ऐसा परोक्ष निश्चय ही श्रुति से अनुष्ठान उपयोगी अपेक्षित है और श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ये जो छह प्रमाण है इनमें पहला है श्रुति और वो परोक्ष ज्ञान तो श्रुति से ही होगा तो लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या क्या करेंगे तो कहते हैं इनका अंतर्भाव तो श्रुति में ही होता है क्योंकि उत्तर उत्तर जो है अपने अर्थ का स्वतंत्र रूप से ज्ञापक नहीं होता लिंग श्रुति सापेक्ष ही अर्थ का ज्ञापन करता है वाक्य लिंग तथा श्रुति सापेक्ष अपने अर्थ का ज्ञापक होगा और ये जो है प्रकरण अपने से पूर्ववर्ती तीन की अपेक्षा करता हुआ वो अर्थ ज्ञापन करने में समर्थ होता है और स्थान अपने से पूर्ववर्ती चार की अपेक्षा करता हुआ अपने अर्थ का ज्ञापक होगा और समाख्या नामक छठवां प्रमाण अपने से पूर्ववर्ती पांचों की अपेक्षा करता हुआ हो जाएगा अर्थ ज्ञापक तो उत्तर उत्तर को तो पूर्व पूर्व की अपे, अपेक्षा होती है अर्थ ज्ञापन में लेकिन पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर की अपेक्षा नहीं होती अपने विषय का ज्ञापन करने में तो सबसे पूर्ववर्ती प्रमाण है श्रुति इसलिए श्रुति तो अपने से उत्तरवर्ती लिंगादि पांच में से किसी का भी आ, किसी की भी अपेक्षा नहीं करेगी सबसे निरपेक्ष रहेगी स्वतंत्र प्रमाण होगी और लिंगादि को जिन, जिस श्रुति की अपेक्षा है माना जाता है कि वे लिंगादि जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं उसी के अंतर्भूत है इसलिए लिखते हैं कि लिंगादयस्तु श्रुत्यंतरभूता श्रुत्यंतर्भूता शु, श्रुति द्वारा निर्णय उपयोगित्वेन तेना न मन मननादय अनुपयोगात तो लिंगादि पांच ये तो श्रुतियंतर्भूता एवं श्रुति सापेक्ष अर्थ का ज्ञापन करते हैं इसलिए श्रुति अंतर्भूत ही है तो श्रुति द्वारा निर्णय उपयोगित्वेन तेना तो निर्णय उपयोगी मान करके वे अपेक्षित होता है निर्णय न मननादय अनुपयोग मननादि की अपेक्षा श्रुति को नहीं है अपने विषय धर्म का निर्णय प्रदान करने में श्रुति को आवश्यकता नहीं होती मननादि की अब ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो धर्म का ज्ञापन करने में श्रुति को अपेक्षित प्रमाण है इनका लक्षण बता रहे हैं टीकाकार एक एक का तो निरपेक्ष शब्द श्रुति तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इन छे में पहला जो है श्रुति वो किसको कहेंगे श्रुति का क्या लक्षण है तो कहते हैं निरपेक्ष रव श्रुति यहाँ शब्द है रव शब्द का अर्थ भी शब्द होता है रू धातु से अरव बनता है तो अर्थ संग्रह में श्रुति के लक्षण में निरपेक्षर श्रुति ये कहा है और यहां अरव शब्द को हटा करके शब्द रखा है तो निरपेक्ष शब्द शुरुती। शुरुती है श्रुति ये श्रुति का लक्षण निरपेक्ष उत्तरवर्ती लिंगादि प्रमाण निरपेक्ष अर्थ ज्ञापन में समर्थ जो शब्द हैं, उसे श्रुति कहते हैं और लिंग किसको कहेंगे तो कहते है शब्दस्य से अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम तो शब्द में जो अपने अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है शक्ति है उसे कहा जाता है लिंग शब्दगत अपने अर्थ को प्रकाशित करने की शक्ति वह लिंग कहलाता है लिंग प्रमाण और पद आ, क्या नाम है वाक्य किसको कहेंगे तो वाक्य कहते हैं योग्य इतर पदाकांक्षम पदम वाक्यम ऐसे लगाना पदम योग्य इतर पदाकांक्षम तो इतर योग्य पद की अपेक्षा करने वाला जो पद है योग्य पदांतर सापेक्ष पद को वाक्य कहते हैं और प्रकरण कहते हैं अंग वाक्य सापेक्षम प्रधान वाक्यम प्रकरणम तो दो वाक्य हुआ करते हैं एक प्रधान वाक्य और दूसरा अंग वाक्य शेषी बोधक वाक्य को कहा जाता है प्रधान वाक्य शेषी को कहा जाता है प्रधान तो प्रधान अर्थ का यानी अंगी रूप अर्थ का अंगी शेषी प्रधान ये पर्यावाचक शब्द है तो प्रधान का बोधक वाक्य यानी अंगी रूप अर्थ का बोधक वाक्य उसे कहा जाएगा प्रधान वाक्य और अंग वाक्य कहा जाएगा शेष को बताने वाला अंगरूप अर्थ को बताने वाला वाक्य वो हो जाएगा अंग वाक्य और अंग वाक्यों से सापेक्ष जो प्रधान वाक्य है वाक्य की अपेक्षा करने वाला प्रधान वाक्य वो प्रकरण कहलाता है दर्श पूर्णमास नामक छे याग होते हैं उन छे यागों का विधान करने वाले प्रधान छे वाक्य उन्हें कहा जाएगा प्रधान वाक्य और उनका पूर्वांग उत्तरांग है प्रयाज अनुयाज तो प्रयाज है पूर्वांग वो होते हैं पांच अनुयाज है पांच वो भी उत्तरांग है और इनको बताने वाले वाक्य वे रूपी पूर्वांग और अनुयाज रूपी उत्तरांग को बताने वाले होने से उन्हें कहा जाएगा अंगवाक्य और उन प्रयाज तथा अनुयाजादि अंगों को बताने वाले वाक्यों से युक्त वाक्य सापेक्ष जो प्रधान वाक्य है छे दर्श पूर्णमा नामक छे प्रधान याग के विधायक वाक्य मिलकर के एक प्रकरण होगा दर्श पूर्णमास का तो प्रकरणम और स्थान क्या है कते क्रम पठिता नाम अर्थात क्रम पठित यथाक्रम संबंध स्थानम तो क्रम से पढ़े गए जो पदार्थ हैं उनका जिस क्रम से पाठ है उसी क्रम से जो संबंध है अन्य पदार्थ के साथ उसे कहा जाता है आ, स्थान स्थान यानि क्रम एक प्रकार से तो जिस क्रम से अंगी का पाठ है उसी क्रम से अंगों का पाठ होगा और वह क्रम स्थान कहलाएगा उदाहरण से इसे समझाते हुए कह रहे हैं यथा ऐन्द्र अग्नियादय इष्टयो दस क्रमेण पठिता तो ऐद्रीष्टि आग्ने ऐसे कुछ इष्टियाग होते हैं वे दस है ऐन्द्रियष्टन इंद्रदेवताक इष्टियाग आग्नेष्टिने अग्निदेवताक इष्टियाग ऐसे दस उनका क्रम से पाठ है का पहले फिर अग्नि इष्टि का फिर अन्यों का उस प्रकरण में तो ये है अग्नि इष्टि इत्यादि दस इष्टिया अंगी हैं तो इन अंगियों का जिस क्रम से पाठ है फिर इन इष्टियों में उपयोग में आने वाले इनके अंगभूत मंत्रों का पाठ है तो मंत्र है अंग उनका पाठ है तो जिस क्रम से अंगीभूत इष्टियों का पाठ है उसी क्रम से पठित जो मंत्र हैं, उनका अन्वय भी उन्हीं उन्हीं इष्टियों के साथ होगा प्रथम मंत्र का पाठ प्रथम पठित इष्टि के साथ अन्वय होगा प्रथम पठित मंत्र का जो द्वितीय क्रम में पठित इष्टि है उसका मंत्र पाठ में जो द्वितीय मंत्र होगा उसका उस द्वितीय मंत्र का अन्वय होगा द्वितीय इष्टि के साथ ऐसे तृतीय चतुर्थ इष्टि के साथ तृतीय चतुर्थ पठित मंत्र का पाठ होगा अन्वय होगा ते कहते हैं कि यथा ऐंद्राग्नियादय इष्ट दस क्रमे न पठिता दस मंत्राच और दस मंत्र भी क्रम से पठित हैं इंद्राग्नि रोचना दिवी इत्यादिया ये मंत्र हैं <coughs> तो तत्र तथमेष्टौ प्रथम मंत्रस्य विनियोग इत्यादि ऊहनियम यानी कल्पनीयम ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि जिस क्रम से ष्टियों का पाठ है उसी क्रम से पठित दस मंत्रों में आ, क्रम से अन्वय इष्टियों के साथ मंत्रों का होगा ऐसी कल्पना करें यह प्रकरण ये बताएगा स्थान प्रमाण स्थान प्रमाण से ऐसा होगा और समाख्या जो अंतिम प्रमाण है उसका लक्षण करते हैं संज्ञा साम्यम, संज्ञा की समानता नाम की समानता संज्ञा ने तो नाम, नाम तो की समानता को कहा जाता है समाख्या उदाहरण के लिए कहते हैं यथा संज्ञा का नाम मंत्राणाम धव संज्ञ के कर्मणि विनियोग इति विवेक तो आध् मंत्र हैं और आध्वर्यो कर्म भी है आध्वर्यो कहा जाता है यजुर्वेद पठित कर्म को और यजुर्वेद पठित मंत्रों को अध्वर्यो कहा जाता है तो ये समान नाम हुआ इसलिए एक समाख्या है वो कर्म की भी समाख्या है और मंत्रों की भी समाख्या है वो तो आध्वर्यो इस नाम वाले मंत्रों का आध्वर्यो इस नाम वाले कर्म के साथ अन्वय ये हो गया समाख्या प्रमाण से अन्वय अंगांगी भाव का निर्णय इस प्रकार ये छह प्रमाण हैं, उनके लक्षण हुए और धारण हुए इनकी अपेक्षा धर्म ज्ञान में है और मननादि की अपेक्षा धर्म ज्ञान में नहीं है ये मूल में चल रहा है लेकिन ब्रह्म ज्ञान में तो ये श्रुत्यादि प्रमाण भी अपेक्षित हैं। और विद्वानों का अनुभव भी अपेक्षित है मनन निरिध्यासिन की भी अपेक्षा है ये सब अपेक्षित है तो एवं तावत ब्रह्म मननादिपेक्ष वेदार्थवात धर्मवत इति अनुमाने साध्यत्वेन धर्मस्य अनुभवा योग्यत्व अनपेक्षित अभवत्व उपाधि इति उत्तम तो एवं तावत ब्रह्म मननादिपेक्ष ऐसा होना चाहिए इसमें एक न छूट गया है मननाद्यनपेक्ष और पे के बीच में पूरा एक न होना चाहिए हाँ, मीमांसकों का पहले बताया था ना अनुमान इसी पृष्ठ पर टीका में बताया था ने इसका अवतरण में मीमांसकों का अनुमान टीका में इसी पृष्ठ पर है इक्यावन नंबर पृष्ठ पर ने, नेति के पहले ननु ननु ब्रह्मणों मननादि अपेक्षा न युक्ता वा न युक्ता कहो या अनपेक्षा कहो और यहां पर भी अनपेक्षा ये होना चाहिए तो एवं ताव ब्रह्म मननाद्यनपेक्षम तो ब्रह्म मननादि अनपेक्ष है ब्रह्म में मननाद्य अनपेक्ष है वेदार्थत्व होने से धर्म के तरह ऐसा जो अनुमान से मीमांसक बताना चाहते थे ये जो मीमांसकों का अनुमान है यह व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभाष है अनुमाना अनुमानाभास है सद अनुमान नहीं है इसमें वेदार्थत्वरूप जो हेतु है ये सद हेतु नहीं है हेत्वाभाष है हेत्वाभा होते हैं पांच उसमें असिद्ध नाम का हेत्वाभाष है असिद्ध के भी कई प्रकार हैं स्वरूपा सिद्ध तो इसमें यह व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभास है तो ये कहते हैं व्याप्यत्व सिद्ध किसको कहते हैं तो सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्व उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभाष कहते हैं तो उपाधि क्या है तो दो दो उपाधि है यहां पर एक ही नहीं मीमांसकों के अनुमान में प्रयुक्त जो वेदार्थत्वरूप हेतु है इस हेतु की दो दो उपाधि बता रहे हैं वेदांति इसलिए वो एक ही एक उपाधि से युक्त होने पर भी व्याप्यत्व सिद्ध नाम का यत्वाभाष होता है। तो दो दो उपाधिया हो तो निश्चित ही व्याप्यत्व सिद्ध होगा इसे दिखाने के लिए दो उपाधिया बताई एक तो अनुभवा योग्यत्वम, योग्यत्व ये अनुभव्यम और अनपेक्षित अनुभवत्व धर्म से और योग्यत्व और उपाधि इसमें अनुभव योग्यत्व और अनपेक्षित अनुभवत्म ये दो है। है उपाधि हैं च हैं दोनों उपाधिका समुच्चयक एक उपाधि है अनुभव योग्यत्व और दूसरी उपाधि है अनपेक्षित अनुभवत्व ये दो उपाधियां हैं इनको उपाधि क्यों कहेंगे अनुभव योग्यत्व को तथा अनुभव को, अनपेक्षित अनुभवत्व को उपाधि क्यों कहेंगे उपाधि का लक्षण घटता है इसलिए उपाधि का क्या लक्षण है उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापक सती साधना व्यापकत्व उपाधि ये उपाधि का लक्षण है जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं तो मीमांसकों के अनुमान में ये अनपेक्षित अनुभवत्व उपाधि है और एक अनुभव्यम उपाधि है तो इसमें उपाधि का लक्षण घटना चाहिए तो साध्य क्या है विमान मीमांसकों के अनुभव में आ, अनुमान में साध्य है मननादि साध्य मननाद्यनपेक्ष इसका तो व्यापक है अनुभवा योग्यत्व मननादि यत्र तत्र अनुभवा अग्य अनुभव अयोग्यम यथा धर्म तो धर्म में मननादि अनपेक्षत्व है यानी साध्य हैं और अनुभव अयोग्यत्व भी है वो नित्य परोक्ष है ना, इसलिए अनुभव का विषय नहीं बनेगा प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुभव अयोग्यत्व भी है तो साध्य व्यापकत्व आया अनुभव अयोग्यत्व में मननादि अनपेक्षित भी है धर्म में और अनुभवयोग्यव भी हैं और साधन है वेदार्थत्व तो यत्र यधनम तत्र न अनुभव अयोग्यव तो वेदार्थत्व तो धर्म में भी हैं ऐसे ब्रह्म में भी हैं तो ब्रह्म भी वेदार्थ है ना लेकिन अनुभव अयोग्यव ब्रह्म में नहीं है अनुभव योग्य तो ही है इसलिए साधन का अव्यापक बना साधन का व्यापक नहीं बना साध्य का तो व्यापक हुआ जिसको आदि की अनपेक्षा है वह अनुभव अयोग्य है जैसे धर्म लेकिन जो वेदार्थ हैं वह अनुभव अयोग्य ही होगा ऐसा नहीं है ब्रह्म वेदार्थ है वह उसे अनुभव योग्यता है ब्रह्म में इसलिए साधन अव्यापक भी हुआ तो साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व ये उपाधि का लक्षण अनुभवा योग्यत्व में घट गया घटने से इसे कहा जाएगा उपाधि उपाधि से युक्त हेतु है वेदार्थत्व इसलिए इसे कहा जाएगा व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभाष व्याप्यत्व सिद्ध नाम के हित्वाभास का लक्षण ही तर्क संग्रह में है सोपाधि को हेतुर हेतु सिद्ध। जो उपाधि से युक्त हेतु होगा वह व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हित्वाभास कहलाता है ये कहते हैं ऐसे अनपेक्षित अनुभवत्वम, अनपेक्षित अनुभवत्वम, ये भी एक उपाधि है इसमें भी उपाधि का लक्षण घटता है तो साध्य, साध्यम तत्र अनुभव अनपेक्ष अनपेक्षित अनुभवत्व ये रहेगा तो साध्य क्या है मननादि अनपेक्षव तो यनि धर्म मननादि अनपेक्षित ये साध्य हैं और वहाँ पर अनपेक्षित अनुभवत्व भी है। धर्म ज्ञान में अनुभव की कोई अपेक्षा नहीं है तो अनपेक्षित तो अनुभवत्व भी रहा तो साध्य व्यापक बना और साधन अव्यापक तो ये वेदार्थत्व तत्र न अनु न अनुभव अनपेक्षित ये लगाना हां। क्यों तो ब्रह्म में वेदार्थत्व है लेकिन अनुभव अपेक्षितत्व ही हैं अनुभव अनपेक्षितत्व नहीं है तो अनपेक्षित अनुभवत्व तो नहीं है अनुभव अपेक्षित्व है अपेक्षित अनुभवत्व तो है इसलिए साधन का अव्यापक भी हुआ तो ये भी एक उपाधि होगा ये भी उपाधि होने से स्वपाधि क्षत्वाभाष हो जाएगा वेदार्थ तो कहते हैं कि एवं तवत ब्रह्म मननाद्यनपेक्षम वेदार्थवाद धर्मवत इतिमाने साध्यत्वेन धर्मस्य साध्य साध्यत्वेन याने अनुष्ठेत्वेन साध्यने अनुष्टे रूप होने से साध्य रूप होने से वह आ, अनुभव अयोग्य हैं कौन धर्म धर्म अनुष्ठेय होने से अनुभव अयोग्य हैं और अनपेक्षित अनुभवत्व तो हैं वह उपाधि बनेगी अनु, आ, अनुमान में और उपाधि वितरेकात ब्रह्मणी ब्रह्म में उपाधि नहीं है तो उपाधि वितरेकात व्यतिरेक शब्द का अर्थ है अभाव तो ये अनुभवयोग्यम और अनपेक्षित अनुभवत्व रूप उपाधि का अभाव ब्रह्म में होने से मननादि च मननादी अपेक्षव अब तत्र यदि विधि विकल्प वेदारेण ब्रह्मणो ब्रह्मणि धर्मवत् उचेत इति विपक्षे उत्सर्गपवाद आह धर्मवत्धकमाहपुरुष वे कहते हैं तत्र ये जो हैं केवल रूप समानता धर्म की ब्रह्म में होने से ब्रह्म में तुम मननादि की अनपेक्षा बताना चाहोगे यदि वेदार्थत्व होने मात्र से तब तो कहते हैं कृति साध्यत्व धर्मवत ब्रह्मणी सु ऐसे अनुवय करना एक कृति साध्यत्व को भी मानना पड़ेगा कृति साध्यत्व अपनी ब्रह्मणी सर्मवत धर्म ब्रह्म के तरह धर्म के तरह ब्रह्म वेदार्थ होने से धर्म जैसा कृति साध्य है यानी पुरुष प्रयत्न साध्य है ऐसा ब्रह्म भी पुरुष प्रयत्न साध्य हो जाए ये आपत्ति आएगी और दूसरा धर्म धर्म में जैसे विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग और अपवाद होते हैं ऐसे ब्रह्म में भी प्राप्त हो जाए धर्म विषयक तो विधि होती है अधर्म विषयक निषेध होता है वह कृति साध्य होने से विधि निषेध का विषय है और विकल्प भी होता है धर्म के विषय में उत्सर्ग यानि सामान्य विधि भी होती है और अपवाद भी होता है ऐसे ब्रह्म के विषय में भी प्राप्त होंगे ये सब यदि वेदार्थ होने मात्र से ब्रह्म धर्म के तरह मननादि अनपेक्ष है ये सिद्ध करना चाहोगे तो फिर धर्म के तरह वेदार्थ होने से ये सब भी ब्रह्म के विषय में माना जाए ये आपत्ति आएगी और विपक्षे बाधकम आह ये विपक्ष में बाधक बताया जा रहा है ये जो है पुरुषाधीन आत्मलाभवाच् कर्तव्यस्य इससे पुरुषाधीन आत्मलाभवाच् कर्तव्य से जो कर्तव्य हैं वह कर्तव्या ने कर्म धर्म ये पुरुष प्रयत्न साध्य हैं ऐसा ब्रह्म जो है पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है वो तो पुरुषाधीन आत्मलाभ का थोड़ा सा एक वाक्य टीका में इसको देखिए फिर हो जाएगा कि पुरुष कृति कृतिधीना आत्मलाभ यानी उत्पत्ति तद्भावाच्च्रुत्यादीना इति अन्वय ऐसा अन्वय करना एक तो पुरुषाधीन आत्मलाभ लाभवाच्च इसका अर्थ है हैं पुरुष प्रयत्न साध्य है उत्पत्ति जिसकी पुरुष कृति अधिना आत्मलाभ शब्द का अर्थ करते है उत्पत्ति यानि धर्म उत्पन्न होता है पुरुष के प्रयत्न से और तदभावात्नि पुरुषात्म पुरुष कृति अधीन आत्मलाभत्वात् उसका विग्रह हुआ और इसलिए क्या होगा धर्म में पुरुष प्रयत्न साधित्व होने से श्रुत्यादि ही प्रमाण होंगे अनुभवादि प्रमाण नहीं होंगे आगे हैं कर्तुम अकर्तुम इत्यादि का अवतरण टीका में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल